नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ समय पहले एक स्लिप मैनेजमेंट पर हमने बातें शुरू की थी राजीव जी से सात एपिसोड हम पूरा कर चुके हैं अब ये आठवां एपिसोड आखिरी एपिसोड में हम लोग पहुँचे हुए हैं और इस एपिसोड में जैसे कि हमने राजीव जी से बातें की थी और हमारे श्रोताओं के द्वारा ये हमें मनुष्यों को जो है काफ़ी भ्रम है नींद के बारे में और ये पता नहीं चलता है कि सच्चाई क्या है नींद हमारा सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये किसी को नहीं पता चलता और इसी सिलसिले में हमने ये एपिसोड्स को जारी रखा और बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए तो कुछ श्रोताओं के कुछ प्रश्न है हमारे बीच में जिसका समाधान आज के इस एपिसोड में हम लोग राजीव जी से सुनेंगे तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद रमेश जी मेरे को भी सभी श्रोताओं को नमस्कार और शुभकामनाएं जी जी राजीव जी कैसे आप बहुत बढ़िया हूँ मैं आजकल यूएस में आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा समय कट रहा है रहा यहां पर <laughs> चलिए अच्छी बात आपने बताया यूएस में है और यहाँ पर जो है गर्मी बहुत है, है।, है, है। कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल यह है की जब व्यक्ति को गाड़ी चलाते समय आ, समझ लो कि नींद आ रही हो तो क्या करना चाहिए ये बहुत आसान सा बात है कि कई बार गाड़ी चलाते समय हम सभी को नींद आ रही होती है और खास करके जब हम लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है तो ऐसा देखा गया है कि लोग जो है वो कई बार रेडियो चला लेते हैं या फिर खिड़की का शीशा खोल देते हैं या फिर एसी अगर है तो एसी चलाकर नींद भगाने की कोशिश करते हैं तो ये सारे के सारे तरीके जो है रमेश जी बिल्कुल कारगर नहीं है <laughs> और इसमें इस जो है वो कभी चूक हो सकती है जी तो इस और ये खतरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि आप एक सेकंड के लिए भी सो गए तो तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप गाड़ी को किसी सेफ जगह पर रास्ते में रोके और वहां पर पंद्रह बीस मिनट की एक छोटी सी नींद दे ले। अच्छा बस इतना ही करना है और आप दोबारा बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे फ्रेश हो जाएंगे और आपकी नींद पूरी तरीके से भार जाएगी तो मैं समझता उपाय लोगों को करना चाहिए बजाय इसके कि और रेडियो चलाएं चलाएं खिड़की खोलें या एसी तो वो वो खतरनाक चीज है जी जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने विचार सुनाने के लिए और जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त हमें जो नींद आती है तो सिंपल वे आपने बताया की गाड़ी रोक के आधा घंटे का एक छोटा सा नींद लिया जाए और उसके बाद फ्रेशली आप गाड़ी चलाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है बल्कि उसकी बजाय अगर हम लोग जैसे तरीके अपनाते हैं गाने सुनते हैं रेडियो चलाते हैं एसी चलाते हैं जो भी करते हैं उन सभी हरकतों के बजाय हम लोग अगर सीधी तरह से नींद ले छोटा नींद ले और फिर गाड़ी चलाए ये आपने बताया और इसके साथ एक और श्रोताओं ने पूछा था नींद में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कराटे लेते हैं तो कराटे लेना नुकसानदेह है या फायदेमंद है आ, इसका जवाब जो है वो हाँ भी है और ना भी है रमेश जी अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो खराटे लेते हैं सोते समय खराटे मतलब जैसे आवाज निकालते हैं गहरी आवाज नाक तो से आवाज है तो ये ऐसा होता है कि अगर खराटे बहुत हल्के हल्के कोई ले रहा है तो वो नुकसान नहीं करते हैं मगर आपने देखा है की कुछ लोग खराटे बहुत जोर जोर से लेते हैं की बगल में सोता हुआ व्यक्ति या कोई उस कमरे में व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है <laughs> तो वो खरराटे जो है वो नुकसानदायक है और ये किसी बीमारी के सूचक है अब इसमें होता यह है रमेश जी की जो हम जब सांस लेते हैं सोते समय तो सांस जब फेफड़े में जाता है तो गले में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसको रुकावट होती है तो उससे वो आवाज जो है वो पैदा होती है और और जब ये रुकावट ज़्यादा बढ़ जाती जाती है, तो जो है बहुत तेज जाती है तो आवाज़ जो की बहुत तेज़ हो कुछ एक दो चार के लिए सांस भी रुक जाती है वहाँ पर। वहा तो अगर ये सांस ज्यादा समय के लिए रुक गई तो आदमी की जान तक जा सकती है तो इसलिए ऐसे समय में कई बार लोगों ने अपना देसी है हुआ है है वो कि उस आदमी को को को जरा सा हाथ लगा दिया सोते हुए व्यक्ति तो तो जाता है। और फिर से दोबारा उसकी सांस चलने लगती है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा खराटे तेज आते हैं बहुत जोर जोर से खराटे लेता है तो उसके लिए मैं समझता हूँ किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए क्योंकि तो ये एक नींद की दौरान आ, बीमारी माना जाता है और बड़ी भयंकर बीमारी है इसमें जान तक जा सकती है चलिए राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो खास इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम लोग स्लीप मैनेजमेंट पे बातें कर रहे हैं निद्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो निद्रा प्रबंधन के बारे में बातें हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी एक समस्या कह सकते हैं या एक विषय है जिसके बारे में पूरी तरह से बातें होनी चाहिए कभी कभी इसके बारे में हम लोग भ्रम समझ लेते हैं कुछ और समझ लेते हैं तो सही तरीके में अगर इसको समझा जाए तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला भी सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा राजू जी आपसे अगर आपको दिन के समय में बहुत नींद आती है तो क्या ये नींद पूरी ना मिलने के कारण होती है या और कोई कारण हो सकती है रमेश जी ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम रात में पूरी नींद नहीं सो पाते हैं किसी भी कारण से तो हमें दिन में बहुत नींद आती है। तो परंतु यदि आपको रात में नींद मिलने के बाद भी अगर हमेशा दिन में नींद आती रहती है तो ये एक निद्रा की बीमारी का लक्षण है जिसको अंग्रेजी में नेक्रोलेप्सी या स्लीप एप्निया के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आते हैं, तो उसको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए अच्छा अच्छा नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और इसमें हम लोग बातें कर रहे हैं स्लीप मैनेजमेंट पे निद्रा के बारे में तो आई ये गहरी नींद और इसके बारे में हमने काफी चर्चा की और आज कुछ सवाल हमारे श्रोताओं के जो हम राजीव जी से पूछ रहे हैं अभी इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में गाना सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं राजीव जी से आगे कुछ और सवाल हम पूछेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट एफ सुनते रहो मुस्कर रहो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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग बातें कर रहे हैं स्लीप मैनेजमेंट पर और बहुत अच्छी बातें राजीव जी बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग खर्राटे जो लेते हैं उससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा होता है और फिर हमने नींद के बारे में दिन में या रात में नींद हमको आती है तो वो क्या है इसके बारे में हमने जाना तो अब एक और सवाल राजीव जी आपसे ये करना चाहूँगा क्या नींद की समस्याएँ धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती हैं या ठीक करना पड़ता है देखिए इसमें अगर कोई नींद की समस्या है और दो तीन हफ्ते से ज्यादा रहती है वो कई हफ्तों तक रहती है या कई महीनों तक रहती है तो हमें एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जरूर सलाह लेनी चाहिए और अगर आपका हफ्ते दो हफ्ते ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है नींद के बारे में तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है मगर अगर ये प्रॉब्लम लंबी खिस जाती है तो यकीन है आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जी जी इसके साथ एक और सवाल आया लिखते हैं क्या बीमारियों का जैसे कि ओबेसिटी डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर व तनाव का नींद से कोई संबंध है जी बिल्कुल संबंध है इन सभी बीमारियों का और जो मेडिकल साइंस है वो ये साफ साफ आ, प्रूफ कर चुका है कि अगर हमारी नींद की क्वालिटी रात की नींद की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ या कम नींद लेते हैं रात में तो कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज हाई बी तनाव या मोटापा जो है वो इसके ऊपर असर आप पड़ता है और उन व्यक्तियों को ये बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और ऐसा भी देखा गया है कि जब इन बीमारियों का जो जब हम इलाज करते हैं और ये बीमारियां हमारे कंट्रोल में रहती है तो हमारी नींद भी सुधर जाती है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को इस विषय में जानकारी मिल रही है और उनको भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो जरा नोट करके रखें ताकि आपको समय पर इन चीज़ों का एहसास हो और आप ठीक ढंग से काम कर सकें और एक आखिरी सवाल ये आया है कि लिखते हैं क्या मदिरा यानी शराब का सेवन करने से अच्छी नींद आती है रमेश जी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है कि क्योंकि तो जो जो लोग शराब पीते हैं तो वो तो ऐसे ही कहेंगे आपको कि बहुत अच्छा नींद आता है और जो नहीं पीते हैं तो खैर उनका तो बात ही अलग है हु. मगर वास्तविकता यह है कि शराब पीने से या एल्कोहल पीने से हमको हमारी नींद खराब होती है और ये अल्कोहल जो है या शराब जो है वो हमें नींद में ला तो सकता है मगर ये हमारी रात की नींद को निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव कर रखा है कि ये आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब करता है आप रात में कई बार उठेंगे मतलब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी आपको पता भी नहीं लगेगा और आप जो है वो सुबह जब सो के उठेंगे तो आपको अजीब सी एक थकान महसूस होगी और और आपको आलस सा होगा जो आपकी नींद है वो पूरी रात में खराब रहती है सो आप जरूर सकते हैं जल्दी मगर पूरी रात आपकी डिस्टर्ब रहेगी और नेक्स्ट डे भी आपको आलस रहेगा तो आ, ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा की अल्कोहल जो है वो हमें खास करके सोने से तीन घंटे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए जी राजीव जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की वो बहुत ही अच्छी लगी होगी और जिस तरह से आपने बहुत ही विचार सागर मंथन करके काफी बुक्स को रेफर करके आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया और स्लीप मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है और इसमें अलग अलग छोटी छोटी बारीकियां आपने हमारे साथ शेयर किया और आखिरी में आज के इस एपिसोड में कुछ हमारे श्रोताओं के जो मानस पटल पर सवाल आते थे उसके भी जवाब आपने दिए हैं और जैसे कि आज तक लोग ये मानते हैं कि अगर नींद नहीं आती है तो थोड़ा सा अल्कोहल लेना चाहिए ऐसा विधि लोग मान के चलते हैं लेकिन आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि क्या होता है उसके साथ में अगर आप ये लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी सभी चीजें जैसे कि आपने बताया हमें और आखिरी में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा जैसे कि गहरी नींद आने के लिए आ, सिंपल सा तरीका क्या होना चाहिए देखिए जब आप सोते हैं तो आप दिमाग है माइंड है उसको हल्का करके सोए मतलब आप कोई ऐसे चिंता वाली बात या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर ना सोए और आप सही समय पर सोए सही समय पर उठे और आप सोने से पहले अः दो घंटे पहले तो कम से कम भोजन कर ले और रात में भोजन जो है वो आप भारी ना करें तेल और बहुत मसालेदार भोजन ना करें और थोड़ा सा व्यायाम अगर कर सकते हैं हल्का सा तो वो करें टहल मतलब तो अगर आप ऐसे करेंगे और जो मैंने अपने पहले के एपिसोड्स में स्लीप हाइजीन के ऊपर चर्चा की थी तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप रात में बहुत अच्छी गहरी नींद से सो सकेंगे और गहरी नींद जैसे मैंने पहले भी अपने में बताया है कि हमारे लिए गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है वरना अगर हम ऐसा नहीं है करते हैं तो हमारे सेहत के ऊपर इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर पड़ता है और हम फिर अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो आपने हमसे पूछी है और हमें गहरी नींद से ही सोना चाहिए। जी राजीव जी राजीव बहुत ही अच्छी बात आपने बहुत धन्यवाद शुक्रिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा धन्यवाद रमेश जी सभी श्रोताओं को नमस्कार और शुभकामनाएं श्रोताओं आज के इस एपिसोड में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छा सेहत रहे आपका अच्छी नींद आप करे ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीशा हर कोई आता है आके चला जाता है कोई ना ठहराया न ठहर पाता है के बंदे कर ईश्वर की आराधना पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना हर कोई आता है आके चला जाता है कोई न ठहरा ठहराया न ठहर पाता है को किस तरह से तूने बर्बाद किया लगा हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया लगा ले हिसाब अब तू कितना किया। कैसा गुरूर है मैं मैं क्यों करता है अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है हर कोई आता है आके चला जाता है कोई न ठहराया ठहर पाता है सिकंदर क्या से क्या कर गया गया जब वो जहा से खाली हाथ ही गया दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया गया जब वो जहा से खाली हाथ ही गया हासा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में तुझको संभलना है जीवन के पग पग में ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है हर कोई आता है आके चला जाता है कोई न ठहरा ठहराया ना ठहर पाता है हर कोई आता है आके चला जाता है कोई न ठहरा ठहराया ना ठहर पाता है ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना पुण्य की पूंजी भर ले बाद पछताना हर कोई आता है आके चला जाता है कोई न ठहरा ठहराया ना ठहर पाता है कोई न ठहरा ठहराया ना ठहर पाता है कोई न ठहराया ना ठहर पाता है